शिवानंद स्मृति संग्रह प्रथम खंड महापुरुष जी की स्मृति स्वामी विशुद्धानंद स्वामी विशुद्धानंद महाराज विभिन्न समयों पर महापुरुष जी के स्मृति प्रसंग की, की बातें कहा करते थे उन्हें संग्रह कर इस प्रबंध में दिया गया है संकलक 1907 सौ ईस्वी के जुलाई मास में जब मैं खगेन महाराज और गिरजानंद जयराम बाटी में श्री श्री माँ से गेरुआ वस्त्र लेकर पैदल काशी आए तो उस समय काशी के अद्वित आश्रम में पूजनीय महापुरुष महाराज चंद्र महाराज पर्वत एवं और एक ब्रह्मचारी थे चंद्र महाराज का वर्तमान कमरा उन दिनों रसोई घर था इस समय जहां दुर्गा भंडार है उसके पीछे के बड़े कमरे में उस समय महापुरुष महाराज थे और हम लोग उसके बगल वाले कमरे में थे बाद में यही लाइब्रेरी खुली थी वर्तमान ठाकुर भंडार के कमरे में ही श्री ठाकुर की पूजा होती थी महापुरुष महाराज ही उस समय श्री ठाकुर की पूजा करते थे चंद्र महाराज बाजार से सौदा लाना आदि सब कुछ करते थे वही आश्रम के प्रबंधक थे महापुरुष महाराज की पूजा में कोई निर्दिष्ट विधि नियम नहीं था केवल ध्यान प्रार्थना और अर्चना आदि थे पूजा के समय वह राम में प्रतीत होते थे शशि महाराज की तरह पूजा में छोटी मोटी विधि व्यवस्था की ओर उनकी दृष्टि नहीं थी इस कारण उन्होंने आश्रम का नाम श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम रखा था उनके प्रभु द्वैत विशिष्टाद्वैत और अद्वैत सब कुछ थे वहाँ वह लगातार छः सात वर्ष तक रहे आश्रम को छोड़कर वह प्रायः बाहर नहीं निकलते थे घूमना फिरना सब कुछ आश्रम के भीतर ही होता था ऐसे गंभीर प्रकृति के पुरुष थे कि सामने जाते ही सिर झुक जाता था उनसे बातचीत करने में लोगों का प्रायः साहस ही नहीं होता था गोरा रंग सुंदर चेहरा दीर्घ शरीर तथा शांत मूर्ति थी उन्होंने बाग बाला खजांची का बड़ा मकान दस रुपए किराए पर लिया था उसका फाटक बहुत चौड़ा था किंतु वह चोरों के भय से हर समय बंद रहता था उस समय आंगन लगभग चार पाँच फीट चाई पर था दो तीन कमरे खुले थे अन्य सभी कमरे रामलीला के सामानों से भरे तथा ताला बंद थे विशुद्ध भक्ति भाव लेकर वह उस एकांत स्थान में रहते थे एवं साधन भजन में हर समय तन्मय रहते थे आश्रम में महीने भर तक रहकर हम लोगों ने वहां का प्रसाद ग्रहण किया था प्रसाद भी बहुत ही सामान्य सा था एक मास के बाद हम क्षेत्रों में मधुकरी कर खाते रहे उसकी व्यवस्था भी उन्होंने ही कर दी थी उसी समय उनका निर्धनों के प्रति बड़ा प्रेम भाव दिखाई पड़ा था मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों के लिए एक पाठशाला खोल वह अवैतनिक रूप से उन्हें पढ़ाते थे किंतु आवश्यक सामान खरीदने के लिए धनाभाव के कारण वह पाठशाला बहुत दिनों तक नहीं चली श्री ठाकुर और स्वामी जी के भावों के प्रचार के लिए भी उनमें बहुत उत्साह था स्वामी जी का शिकागो भाषण उन्होंने हिंदी में अनुवाद कराकर छपवाया था 1908 सौ ईस्वी में श्री श्री राजा महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज सेवाश्रम की नींव डालने के लिए काशी आए थे उससे पहले सेवाश्रम रामापुरा के एक किराए के मकान में था वहाँ एक दिन स्वामी शुद्धानंद महाराज आए थे यहीं उन्हें मैंने प्रथम देखा था प्रारंभ में ही वह मुझ पर बहुत स्नेह रखते थे अद्वैत आश्रम में उन दिनों बहुत ही धनाभाव था कुछ भी स्थायी आमदनी नहीं थी तो भी कभी कभी वह मुझसे कहते थे जितेन भिक्षा न खाकर तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है तुम कुछ दिन आश्रम में ही प्रसाद पाया करो उत्सव के दिन विशेष भोग का प्रबंध होने पर मेरे लिए प्रसाद रख देते थे इस प्रकार वह मेरा विशेष ख्याल रखते थे अन्य लोग ध्यान जप करते हैं या नहीं इस पर उनकी विशेष दृष्टि थी उस समय मेरे मन में भी तीव्र वैराग्य था वह भी रात के तीन बजे उठ ध्यान में बैठ जाते थे उसी के अनुसार मैं भी वैसा ही करता था महापुरुष जी के समय आश्रम में बहुत ही शांत वातावरण था कोई भी ऊँचे स्वर से बात नहीं कर सकता था वह स्वयं भी जोर से नहीं बोलते थे हर समय मानो ध्यान में डूबे रहते थे बातचीत भी बहुत अल्प ही करते थे उस समय लोग भी थोड़े ही आते थे राजा महाराज ने उस समय मुझे शशि महाराज के पास मद्रास भेजा था तदनंतर मुझे मद्रास बेंगलोर और मायावती में अनेक वर्ष बिताने पड़े थे इस कारण महापुरुष जी के साथ भेंट बहुत अल्प ही होती थी एक बार मायावती से मैं बेलोर मठ आया था उस समय मठ में राजा महाराज जी भी थे मैं अधिक समय उन्हीं के पास रहता था उनके घूमने के लिए जाते समय मैं भी उनके साथ चलता था छोटी मोटी सेवा भी मैं करता था इस प्रकार जहाँ तक मुझसे हो सकता था मैं उन्हीं के पास रहता था महापुरुष महाराज के पास जाने का मौका नहीं मिलता था किंतु मैं उनके पास नहीं जाता इस कारण उनके मन में कुछ दुख था एक दिन उनके कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम करके खड़े होते ही उन्होंने कहा जितेन तो आजकल एकदम दिखाई नहीं पड़ता मैंने कहा महाराज की थोड़ी बहुत सेवा करने का मौका मिला है इस कारण इस मौके को छोड़ने की इच्छा नहीं होती हम लोग तो प्राय बाहर ही रहते हैं महाराज का सत्संग मिलने का सौभाग्य नहीं होता तब वह प्रसन्न होकर बोले अच्छी बात है महाराज की सेवा मिलने का मौका भाग्य की बात है महाराज और श्री ठाकुर तो अभिन्न आत्मा है उनकी सेवा जहाँ तक हो सके कर लो इतना कहते हुए उन्होंने स्वयं ही छोटी अलमारी खोलकर मेरे हाथ में कुछ मिठाइयां दी और कहा खा लो तुम लोग मायावती में ऐसी छाने की मिठाई नहीं पाते इसके बाद उन्होंने स्वयं ही सुराही से गिलास में जल उड़ेल कर मुझे पीने को दिया उनका ऐसा स्नेह पाकर मेरी आंखों में आंसू आ गए राजा महाराज के दिवंगत होने के बाद जब वह प्रेसिडेंट हुए तो वह दिन पर दिन मानो ठाकुरमय हो गए उनकी कैसी दया कितनी करुणा कितना स्नेह प्रेम था उसकी सीमा नहीं वह कहते थे श्री ठाकुर ही उनके भीतर बैठकर कर सब प्रकृपा कर रहे हैं उस समय उनमें श्री श्री ठाकुर की विशेष शक्ति का विकास भी हुआ था जब वह 1924 सौ ईस्वी में मद्रास गए थे उस समय नीलगिरी पहाड़ तथा बेंगलोर में मैं उनके साथ कई मास था और उनका एकांत सचिव अर्थात प्राइवेट सेक्रेटरी होने के कारण प्राय हर समय ही मुझे उनके साथ रहना पड़ता था उस समय मेरे ऊपर उनका प्रेम कितना गंभीर था उसका मैंने अनुभव किया लोगों के सामने मेरी इतनी अधिक प्रशंसा करते थे कि मुझे लज्जा होती थी प्राय प्रतिदिन ही मेरा स्वास्थ्य कैसा है वह पूछा करते थे मुझे किसी प्रकार का कष्ट न हो तदर्थ सेवकों द्वारा वह समुचित व्यवस्था करते थे उस समय मैंने देखा कि मनुष्यों के प्रति उनके हृदय का कैसा गंभीर आकर्षण है कुछ दिन वह दक्षिण भारत के कुनूर पहाड़ के एक निर्जन बंगले में हम लोगों को लेकर स्वास्थ्य सुधार के लिए रह रहे थे दक्षिण भारत के अनेक राजा रानी राजकर्मचारी धनी मानी उनके पास आया करते थे बहुत से तो दीक्षा देने के लिए ही आते थे वह किसी को विमुख नहीं करते थे उनके भीतर ऐसी एक शक्ति का विकास हुआ था कि जो उन्हें एक बार देख लेता था उनसे दो बातें कर लेता वही मुक्त हो जाता था और भी देखा उनकी अंतर्दृष्टि बड़ी ही गंभीर थी वह सबका मन देख सकते थे महापुरुष जी का नाम सुनकर कुनूर में एक मुसलमान डॉक्टर अपने परिवार सहित आए थे डॉक्टर की पत्नी श्री कृष्ण की भक्ति करती थी उन्हें वह बाल गोपाल भाव से देखती थी सारी बातें सुनकर महापुरुष महाराज ने उस महिला के सिर पर हाथ रखकर ऐसा आशीर्वाद दिया कि वह रो पड़ी और उनकी रुलाई किसी तरह नहीं रुकती थी बहुत देर बाद वह शांत हुई महापुरुष महाराज ने उन्हें बहुत सी मिठाई खाने के लिए दी कुनूर में रहते समय उन्होंने अनेक व्यक्तियों को दीक्षा दी ऊटी नामक स्थान में जाकर भी उन्होंने भक्तों को श्री ठाकुर के भाव में अनुप्राणित किया था दीक्षा भी दी थी बंगलोर में रहते समय उनमें गरीब गरीबों के प्रति अपार करुणा दिखाई पड़ी आश्रम के पीछे थोड़ी दूर पर हरिजनों का ग्राम था उस निम्न श्रेणी के छोटे छोटे नंगे बच्चे प्रतिदिन आकर महापुरुष जी के सामने भीड़ लगाते थे वह उन्हें पैसे लॉजेंस बिस्कुट और मिठाइयाँ देते थे वैसे उत्तम चीज़ें पाकर वे नाश्ते खाते चले जाते थे किंतु महापुरुष जी की उनकी भाषा नहीं समझते थे वे कन्नड़ भाषा बोलते थे वह इशारे से उनके सुख दुख के समाचार लेते और उनका प्रतिकार करते थे बंगलोर पहाड़ी स्थान है इस कारण वहाँ शीत अधिक है जिस पर भी उन गरीबों के बच्चे सारे के सारे नंगे ही रहते हैं उन्होंने उनकी दुर्दशा देखकर कुछ नए वस्त्र खरीद दिए खनूर में भी देखा वह बगीचे के माली के बच्चों को रुपये पैसे देते और उनकी खोज खबर लेते थे उस समय बेंगलोर में एक दक्षिण देश के भक्त की दीक्षा हुई उस भक्त ने गुरु दक्षिणा के रूप में एक हजार रुपये प्रणामित स्वरूप दिए उन दिनों उतने अधिक रुपये देकर दीक्षा लेना प्रायः असाधारण शाही था बहुत अधिक मूल्य के मद्रासी वस्त्र भी उन्होंने महापुरुष को दिए थे श्री ठाकुर की विशेष पूजा हुई और भंडार भी खूब हुआ महापुरुष जी ने उन्हें दीक्षा दी किंतु गुरु दक्षिणा नहीं ली बल्कि कहा मैं गुरु नहीं हूँ श्री ठाकुर ही गुरु हैं वह जगत गुरु हैं गुरु दक्षिणा भी उन्हीं की है जैसी बात वैसा काम उन्होंने उन रुपयों को विभिन्न आश्रमों में बांट दिया रुपये पैसे के प्रति उनमें कुछ भी आकर्षण नहीं था अपूर्व जीवन था वह महान त्यागी और तपस्वी थे इसीलिए तो स्वामी जी उन्हें महापुरुष कहकर पुकारते थे